साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी साधु ऐसा ज्ञान प्रकाशी आतम राम जहां तक कहिए आतम राम जहाँ तक कहिए समय पुरुष की दासी साधो ऐसा ज्ञान प्रकासी, यह, यह सब ज्योति पुरुष है निर्मल नहीं तह काल निवासी यह सब ज्योति पुरुष है निर्मल नहीं तह काल निवासी हंस वंश जो हू निर्दागा हंस वंश जो होई निर्दागा जाई मलेशी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी सदाय अमर है मरे न क नहीं वहाँ शक्तिपासी सदा अमर है मरे न कब ही नहीं वहाँ शक्तिपासी आव जाए खपह सो दूजा। जा जाए खपै सो दू जा सोतन का लेना सी आव जाय खपे सोधूजा सो, सो तन कल ना साधो ॲसा ज्ञान प्रकाशी साधो ॲसा ज्ञान प्रकाशी तेजे स्वर्ग तजे ते स्वर्ग नरग केजे स्वर्ग नरक कैशा या तन बेविश्वासी, विश्वासी तेज स्वर्ग नरक की आशा या तन बे है छपलोक समान ते न्यारा है छपलोक समनित न्यारा नहीं तो भूख प्यासी। है छपलोक समन न्यारा, नहीं तो भूख पियासी सादो ऐसा ज्ञान प्रकासी, सादो ऐसा ज्ञान प्रकासी, केता तकें कभी कहें न जान के तक कभी कहें न जाने, वा के रू पण राशी त कबी कहे, कहेूपन राशी व गुण रित तोय गुण कैसे व गुण रित तोय गुण कैसे ढूढत फिरे उदाशी व गुण रित तोय गुण कैसे ढोत फिरत उदासी साधो ऐसा ज्ञान प्रकासी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी साच कहा झूठा जनी जानू साच कहा झूठ जनी जानू साच कह दुर्जासी साच कहा झूठ जिन्ह जानू साचक है दुरजाशी कह दर्याल दगा दूर कर कह दर्याल दगा दूर कर काट दी है जम फांशी कह दरिया दिल कह दर्याल दगा दूरी कर काट दी है जम फांसी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी बिल्कुल सही कहा दरिया साहब ने कि ये ज्ञान ऐसा है ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो ये नज़ारे दिखते जैसा दरिया साहब ने साधो ऐसा ज्ञान प्रकाशी जब उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो कैसा होता है आतम राम जहाँ तक कही समय पुरुष की दास है यानी जितना ये जगत है जो ये ब्रह्मांड है अनेकानेक ब्रह्मांड है उस वह उस पुरुष परम पुरुष की दास उस निर्वाण उस नाम की दास हैं समस्त ब्रह्मांड जो भी दिखता है नहीं भी दिखता है वह सभी ये आतम राम जहाँ तक कही सवे पुरुष की दासी यानी उस पुरुष जो परम पुरुष है जो परम चैतन्य है जो सनातन है जो निर्वाण है जो नाम है जो शब्दातीत है नियक्षर है वर्णातीत है ये सभी सब उसी के लिए यूज़ किए हैं ऐसा जो है वह परम पुरुष की सभी दास हैं अर्थात उसकी मर्जी से ही सब चल रहा है यदि उसकी इच्छा न हो तो कुछ भी नहीं रहेगा एक पर भी पर आगे कहते यह सब ज्योति पुरुष है निर्मल नहीं तो काल निवासी सब ज्योति पुरुष है निर्मल वो जो परम ज्योतिर्मय पुरुष है बिल्कुल निर्मल है एकदम कोई विक्षे पागल नहीं कोई मल नहीं परम शुद्ध परम चैतन्य ताल निवासी वस हि संभव काल का वास नाही करता काल तो चिट्टी वास करता है नीचे एकेच ब्रह्मांड का स्वर्णिय नाही ताल निवासी व्हा काल वास नाही करता हंस वंश जो हिर्दागा जाय अविनाशी जो हंस के वंश के हैं अर्थात जो संतों के शर्ण गए जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं वही हंस वंश कहे जाते हैं अर्थात जो साधक है, साधकों में जो जिज्ञासु हैं क्योंकि अन्य बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो जिज्ञासु हैं वही आगे चलकर ज्ञानी भक्त होते वही हंस बनते हैं इसलिए कहें कि हंस वंश जो हो निर्दागा जिसमें कोई दाग नहीं है जो परम पर है, एक भी विचार एक भी इच्छा जब नहीं रहेगी तो जाय मिले अविनाशी अब अविनाशी तो यही है अब क्या मिलना है सोने से जग जाना है बस यही बात व्यक्ति सोया है तमाम सपने देख रहा है तमाम सपने देख रहा है दूसरी दुनिया में घूम रहा है और यदि वो जग जाए या कोई उ जगा दे तो खुलेगी तो दुनिया बदल जाएगी। जो दुनिया स्वप्न की थी, कि मैं सियार हो गया था, और शेर मेरा पीछा किये था और भागत जा रहा हूं, भागते जागते जा, रहा हूं, भागते जा रहा हूं, मारे डर से परेशान जग गए, तो सियर भी गायब और शेर भी गायब कुकी उप्न का वैसे जब तक जगे नाही अर्थात पाए हैं, तो दुनिया का स्वप्न देख रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नाही हुआ ये वो जाए, वो जाए। लेकिन तो दुनिया का एक स्वप्न हैन जग जग जासरी दुन्या जागृत की दुनिया है दिव्य प्रकाश की दुनिया है वो सत्य की दुनिया है परमचैतन्य दुन्या व आनंद ही आनंद व्हा जो सुख दुःख का कोस वरम सुख नाही कालनिवासी हंस वंस जो हो निर्दागा जाय मिले मला अविनाशी व से मिल सकता जो निर्दाग हो निर्मल होल विछे पार तीन हट जाय ॲसा तो सादा अमर है मरेन कभी नाही व शक्त्य उपासी ॲसा व्यक्तीही सदा अमर कभी नहीं मरता जो सद्गुरु कोाप्त होग्या जो सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को प्राप्त होग्या हो तो फिर सदा अमर है मरे ना कभी कभी नाही मरता व सदा अमर है नाही व्हा शक्त्य उपासी और कोपासना शक्ती उपासना भी नहीं उपासना क्या कर जब तक नहीं मिले है तब तक उपासना है जब मिल गए तो क्या उपासना बुध सागर मे मली है तो चलती है मी केली यु उपासना आहे कब मल जाय कब मल जा सागर मी उत्पन्नता प्राप्त कर मी गई तो कोण सी उपासना तो सागर का आनंद मिळतो सादा अमर है मरेन कभू नाही व्हा शक्ती उपासी कोई कोना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, वो सदा अमर है कु अमर लोक मे कु सत्खंड मे कु निर्वाण मे आव जाय खपै सो दू जा सोतन काल नाशिक जो आता और जाता है जो खपता है अर्थात नष्ट होता है वो काल के बसी होती अर्थात संसार समस्त जगत सभी ब्रह्मांडो की जगत काल के सदा, हाँ, आव जाए दूजा, सोतन काल, नासी, उस शरीर को जो आता है, जाता है जन्म लेता है मरता है उसको ही काल नाश करता है लेकिन जो परम चैतन है उसका कभी नाश नहीं तेजे स्वर्ग नरक के आशा या तन बे तो कह रहे कि तब इस स्वर्ग नरक जाने की आशा वे स्वर्ग नरक भी कुछ नहीं है? यह केवळ साधारण लोगों के समझ में स्वर्ग और नरक है यह स्वर्ग नरक तो कुठे नाही आहे तेज आहे स्वर्ग नरक के आशा यह सब छोड दो स्वर्ग नरक जाने की बान विविश्वासी तन का कोरोसा नाही कब तक रेगा कब चला जायगा इसि है लोक समजते न्यारा नही त भूख प्यासी ये सभी लोक लोकांतरों से न्यारा है ये एकदम अलग थलग है बिल्कुल अलग थलग सभी लोक लोकलोकांतर सभी विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर हैं सभी विश्व ब्रह्मांडों की रचनाओं में वही हैं लेकिन फिर भी वह अलग थलग भी है तो है छपलोक समन्ते न्यारा नहीं था भूख प्यासे वहाँ कोई भूख प्यास भी नहीं आत्मा परमात्मा में कौन सी भूख प्यास है जो ज्योतिर्मय है उसको कहां से भूख लगेगा कहाँ से प्यास लगेगी भूख प्यास तो शरीर धारण करने पर होता है ना इसमें भूख प्यास है और जो शरीर नहीं है दिव्य चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो गया है जो भूरी है फिर उसमें कहाँ भूख प्यास है केता कहें कभी कहें न जाने वाकई रूप न राशे अब कहां तक कहें वहां तक शब्द तो पहुँच नहीं पाते हैं फिर भी लोगों ने कोशिश करके संतों ने समझाने की कोशिश किया है शब्द में बात कर हालाँ उसको शब्द में तो बाँधा ही नहीं जा सकता लेकिन बाँधने की कोशिश इसलिए की जाती है लोक कल्याण के लिए कि कदाचित इसे कोई पढ़े समझे यदि एक भी बात समझ में आ जाए और इधर को चल दे तो वह भी अमर हो जाएगा तो केता कहें कभी कहें न जाने वाक्य रूप न राशि वह गुण रहित तो यह गुण कैसे ढूंढत फिर उदासी वह गुण रहित है सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण संसार में है वो तो त्रिगुण है तुरी और तुरी है कोई गुण नहीं है उसमें ये गुण संसार की रचना के लिए बनाए गए हैं तीन गुण हैं सतो रजो और तमो गुण ये संसार की रचना के लिए बनाए गए हैं लेकिन वह तो इनसे परे है त्रिवड़ातीत है उसमें कोई गुण नहीं दिवडत फिरे उदासी और ऐसा कोई ढूंढते फिरे तो उदासी हाथ आती है उसमें कोई गुण नहीं साच कहा झूठ जन जानो साथ कह कहें दूर जासी कह रहे हैं कि यह सत्य बात है इसको झूठ मत समझना यह सत्य बात कही जा रही है दरिया साहब जी का कहना है कि ये सच बात है संकेत सत्य है इसको झूठ मत समझना साथ कहें दूर जासी ये साथ ही कहा गया दूर जासी दूर जाओ समझो उसको बस कह दरिया दिल दगा दूर कर काट दी है जम्पा से की कृपा हो जाए और दिल का दाग मिट जाए दिल का दाग मिटाना ही परम आवश्यक साधना का लक्ष्य भी यही होता है कि जो भी साधना में कष्ट मुसीबत आए या जैसी भी कुछ भी हो उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना ताकि जो दिल पर दाग लगा हुआ है जो हमारा हृदय जो है उन आवरणों से गिरा हुआ है पिछले संस्कारों के जो है कूड़ा करकट भरे हैं साथ ही तीनों शरीरे हैं जिसके कारण यह आत्मा वह चैतन्य जीव आत्मा बन गया है और बार बार शरीर झाड़ कर चौरासी में भटकता फिरता है उस दिल के दाग को दूर करो तो ये जम की फांसी भी दूर हो जाएगी अर्थात काल से परे आप चले जाएंगे उस परम चैतन्य उस नूरी स्वरूप को आप प्राप्त हो जाएंगे बस हो